सोला। बोरिस भाग कर पहुंचा घर से निकलकर मैं ढाबे पर खाने गया वहां पहुंचकर चाय पीने और ऑमलेट खाने बैठा मुझे देखकर दुकानदार बहुत हंसा पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आया बस को देखकर मैं उसकी ओर लपका दुकानदार बाहर आकर खूब चिल्लाया पता नहीं क्यों अरे मैं ऑमलेट और चाय के पैसे देना भूल गया खैर कूद कर चलती बस में चढ़ा और ये लो यहां उतरकर सीधा तुम्हारे घर पहुंचा अब ये बताइए आप स्वेटर उल्टा पहनकर क्यों पधारे हे भगवान आज का दिन सचमुच बड़ा मनहूस निकला अभ्यास सुबह उठकर बोरिस अक्सर स्वेटर उल्टा पहनता है घर से निकलकर वह ढाबे पर गया बोरिस को देखकर लोग काफी हंसे चाय पीकर वह बस की ओर लपका दुकानदार उठकर बाहर आया बोरिस को बस में देखकर वो पंजाबी में कुछ बोला बस से उतरकर बोरिस निशा के घर पहुंचा बच्चा चलती बस के पास गिरा ये मनहूस चाय बनाकर कौन लाया वो लड़की रात को खिड़की से निकलकर कहा गई